ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर पूनम त्यागी की पुस्तक अनमोल कहानिया में से एक कहानी जिसका शीर्षक है पंडित और ग्वालिन। एक पंडित जी थे। उन्होंने एक नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया हुआ था पंडित जी बहुत विद्वान थे उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे नदी के दूसरी तरफ लक्ष्मी नाम की एक गालीन अपने बूढ़े पिताजी के साथ रहती थी लक्ष्मी सारा दिन अपनी गायों की देखभाल करती थी सुबह जल्दी उठकर अपनी गायों को नहलाकर दूध दो फिर, फिर अपने पिताजी के लिए खाना बनाती उसके बाद तैयार होकर दूध बेचने के लिए निकल जाया करती थी पंडित जी के आश्रम में भी दूध लक्ष्मी के यहाँ से ही आता था एक बार पंडित जी को किसी काम से शहर जाना था उन्होंने लक्ष्मी से कहा हा हा। कि उन्हें शहर जाना है इसलिए अगले दिन दूध होने थोड़ा जल्दी चाहिए लक्ष्मी अगले दिन जल्दी आने का वादा करके चली गई अगले दिन लक्ष्मी ने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम समाप्त किया और जल्दी से दूध उठाकर आश्रम की तरफ निकल पड़ी नदी के किनारे आकर उसने देखा कि कोई मल्ला अभी तक आया नहीं था लक्ष्मी बगैर नाव के नदी कैसे पार करती फिर क्या था लक्ष्मी को आश्रम तक पहुँचने में देर हो गई। आश्रम में पंडित जी जाने के लिए तैयार खड़े थे उन्हें सिर्फ लक्ष्मी का इंतजार था लक्ष्मी को देखते ही उन्होंने उसे खूब जोर से टाँटा और देर से आने का कारण पूछा लक्ष्मी ने भी बड़ी मासूमियत से पंडित जी ऐसी कह दिया नदी पर कोई मल्लाह नहीं था वह नदी कैसे पार करती इसलिए देर हो गई पंडित जी गुस्से में तो थे ही उन्हें लगा कि लक्ष्मी बहाने बना रही है उन्होंने भी गुस्से में लक्ष्मी से कहा क्यों बहाने बनाती हो लोग तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं और तुम तो एक छोटी सी, सी नदी भी पार नहीं कर सकती पंडित जी की बातों का लक्ष्मी पर, पर बहुत गहरा असर हुआ दूसरे दिन भी जब, जब लक्ष्मी दूध लेकर आश्रम जाने के लिए निकली तो नदी, तो नदी के किनारे मल्लाह नहीं था लक्ष्मी ने मल्लाह का इंतजार नहीं किया उसने भगवान को याद किया और पानी की सतह पर चलकर कर आसानी ऐसी नदी पार कर ली इतनी जल्दी लक्ष्मी को आश्रम में देखकर कर पंडित जी तो हैरान रह गए उन्हें पता था कि कोई मल्ला इतनी जल्दी नहीं आता है उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि तुमने आज नदी कैसे पार की? लक्ष्मी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया पंडित जी आपके बताए हुए तरीके से मैंने भगवान का नाम लिया और पानी पर चलकर नदी पार कर ली पंडित जी को लक्ष्मी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ उसने लक्ष्मी से फिर पानी पर चलने के लिए कहा लक्ष्मी नदी के किनारे गई और उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर पंडित जी हैरान रह गए उन्होंने भी लक्ष्मी की तरह नदी पार करनी चाहिए पर नदी में उतरते वक्त उनका ध्यान अपनी धोती को गीली होने से बचाने में लगा था वह पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से गिर पड़े पंडित जी को गिरते देख लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा आपने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं आपका सारा ध्यान अपनी नई धोती को बचाने में ही लगा रहा पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ उन्हें अपने ज्ञान आरोप बड़ा अभिमान था पर अब उन्होंने जान लिया कि भगवान को पाने के लिए किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं होती उसे पाने के लिए सिर्फ सच्चे मन से याद करने की जरूरत है ये थी डॉक्टर पूनम त्यागी द्वारा लिखी कहानी पंडित और ग्वालिन। वाचक स्वर भारती परिमल